पंचशष्टतम सुप्तम भावार्थ हे इंद्र तुझे जब लोग चारों तरफ से बुलाते हैं तब तू दूलोक से आकर हमारे साथ आनंदित हो तथा सोमरस पीकर उत्साहित हो भावार्थ हे महान इंद्र सोमपान के लिए तुझे मैं स्तुतियों से बुलाता हूँ तू अपने यशस्वी घोड़ों की मदद से हमारे पास आ भावार्थ, हे इंद्र, मैं तेरे गुरों का वर्डन करता हूं, तथा तेरी इस्तुति करता हूं, तू आकर हमारे द्वारा किये गए आसन पर बैठ, भावार्थ, इंद्र यग्यकरताओं के बीच में आकर जब बैठता है। パワーッヘイ・インドとジェルダー ا ーカー、サビギャニオカー、ネレクシャンカー、ウンギャニオキト ا カビ、ハンサー・マッ ا ー、バーキー、ウンヘ ا ダ و アディデカー、ソキーカー、パワーッ तेजस्वी सोना मिले साथ ही असहाय अवस्था और दुख में पड़े हुए मेरे अपने बंधु भी इंद्र की कृपा से उत्तम धन वाले होकर यशस्वी हूँ खटखस्तम सुखतम भावार्थ हे मनुष्यों संकट के समय रक्षा करने वाले धन देने वाले इंद्र के यश का गान सोम यज्ञ में करो जैसे हितकारी मनुष्य को लोग बुलाते हैं उसी प्रक आहारण करने वाले इंद्र को असुर, देव तथा मनुष्य कोई भी संग्राम में नहीं हरा सकता। वह इंद्र सोमरस द्वारा आनंद देने वाले यज्ञकर्ता को प्रशंसनीय धन प्रदान करता है। भावार्थ वह इंद्र महान गौ समूह को रोकने वाले को कमाता है, गावों को चुराने वाले को डराता है, वह अद्भुत, शक्तिशाली एवं धन चालता है इंद्र जैसा चाहता है वैसा ही कार्यों से करता है भावार्थ हे इंद्र तूने यज्ञ करने वालों से जिस स्तोत्र की इच्छा की थी उस स्तोत्र को हम तेरे लिए बोलते हैं भावार्थ हे वज्रधारी सोम तू आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे यज्ञों में आ क्योंकि तू सोम यज्ञ करने वाले को उसकी इच्छा के अ भावार्थ इंद्र के लिए दिया जाने वाला वास्तविक अलंकार सोमरस ही है सोमरस से इंद्र का उत्साह एवं तेज बढ़ता है तथा उस तेज से वह अलंकृत होता है ハワーッサブカー・ニ भी इ स パティコーカー・ナシャッチョービー・イスケ क ラ अ トン・ क ー・アン・コー・ाーカー・アラン・カッター・ヘイ・チョー・ジェサ・パピー・ビー・イス・インルケ・シャーサン・メイ・アーカー・ウスケー・ ह ン・コー・ホージャーाヘイ・バーッコーン・エサ・パラクラ क ヘイ・ジョー・イス・インルケ・ドア・ネヒー・ア・ギ व キス・カン・ワーंネ・イ・イスケー・パラク स ム・コ・ネ व ソナ・ディ・ディ・ジャン・ディ・ाッ्ー・ハワーッツ・イスカー・マーン・バー्カブ・シャッシाト・コ・マー・マー・メ ハーフ。<音楽> वृत्र के शत्र इंद्र द्वारा मारा जाने वाला कब अहिंसित रहा है? इंद्र सारे सूद खोर एवं कंजूसों को दबाता है। भावार्थ जिस प्रकार कोई सेवक अपनी सेवा के बदले वेतन लेता है, उसी प्रकार हम इंद्र की सेवा करते हैं। अतः वह इंद्र हमें धन प्रदान करे। भावार्थ हे इंद्र, तुझमें ही बहुत सी आशाएं एवं � तू हमारी विनती सुनकर दूसरों के यज्ञों का तिरस्कार करके हमारे पास ही आ, भावार्थ, हे इंद्र, हम ज्ञानी पुरुष तेरे अधीन ही रहें, तुझसे भिन्न अन्य कोई सुखी करने वाला नहीं है। भावार्थ हे इंद्र तू हमें इस मिर्धनता तथा भूख के अभिशाप से छुड़ा और अपने संरक्षण एवं विलक्षण कार्यों से हमें समर्थ और शक्तिशाली बना भावार्थ हे मनुष्यों तुम इंद्र को सोम रस प्रदान करो इंद्र को सोम प्रदान करने के पश्चात् तुम्हें किसी से भयभीत नहीं होना पड़ेगा इंद्र के भय से सभी हिंसक मनुष अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम उत्तम सुख देने वाले और शत्रुओं के हमले से रक्षा करने वाले आदित्य आदि देवों को बुलाते हैं। वे देव हमें पाप से दूर ले जाएं। भावार्थ दाता एवं सामर्थशाली मानों को देने के लिए आदित्य आदि देवों के पास धन एवं संरक्षण के साधन रहते हैं। भावार्थ हे आदित्य तब तक तुम हमारी रक्षा करो, मेहनत करने वाले और सोम यज्ञ करने वालों को जो धन एवं निवास ग्रह तुम देते हो, उस धन तथा निवास ग्रह से हमें युक्त करो। भावार्थ यदि पापियों का पाप महान होता है, तो पूर्यशालियों का पूर्य भी बड़ा होता है, परन्तु पूर्यशाली तथा पापी दोनों पर इंद्र का आधिपत्य उसकी कृपा से सभी पूर्ण शाली बंधन से छूट जाते हैं तथा वे बड़े से बड़े कार्य करते हैं। भावार्थ हे देवों कुटिल शत्रुओं की हिंसा हमें कष्ट न दे उस हिंसा से हमें मुक्त करो हे देवी अदिति तुम महान सुख देने वाली हो हमारी अभिलाषाओं को पूरा करो भावार्थ हे अदित देवी अच्छी अथवा बुरी दोनो इसके विपरीत पाप रहित हमारी जानी की राह पूर्ण सुरक्षित हों और हमारे पुत्रादि भी दीर्घायु प्राप्त करें भावार्थ प्रधान आलस्य रहित उत्तम यशस्वी देव हमारे उत्तम व्रतों की रक्षा करें तथा हमें दुष्टों के चंगुल से बचाएं भावार्थ हे देवों हिंसा करने वाले साधन हमारी अहिंसा करते हुए हमसे दूर चले जाएं तथा दुष्ट बुद्धि भी दूर चली जाए और हम तुम्हारे संरक्षणों से सुरक्षित होकर सदैव श्रेष्ठ भागों को भोगते रहें भावार्थ हे देवों जो हम पर सदैव हमला करता है उसे भी तुम दुष्ट मार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर च सामर्थ्य हमें बंधनों से मुक्त करता है उस सामर्थ्य की हम विस्तुति करते हैं भावार्थ हे देवों यम के हिंसक शस्त्र हमें बुढ़ापे से पहले नष्ट ना करें क्योंकि उन शस्त्रों से बचाव के लिए जो सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए वह हमारे पास नहीं है इसलिए तुम हमारी रक्षा करो भावार्थ हे देवों हमसे द उनके संगठनों और उनके द्वारा किए जाने वाले पापों का नाश करो। इतिखस्तास्तके चतुर्थो धाययः अथखस्तास्तके पञ्चमो धाययः अस्तखस्तितम् सुक्तम् भावार्थः हे इंद्र बहुत बलशाली तथा शत्रुओं को पराजित करने वाला तुझे अपने संरक्षण के लिए और सुख के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। भावार्थः अपने संपूर्ण महत्त्व से विख्यात होता है, ऐसा वीर श्रेष्ठ कार्य करता है तथा संसार में विख्यात होता है। भावार्थ सब शत्रुओं से लड़ने वाले परंतु किसी के सम्मुख न झुकने वाले बलवान वीर को संरक्षण के लिए बुलाता है। वह सामर्थ्यशाली हाथों से वज्र को पकड़कर हमारे संरक्षण के लिए आए भावार्थ युद्धों में संरक्षण के लिए तथा ईष्ट की पूर्ति के लिए नेतागण सदैव बढ़ने वाले वीर को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं भावार्थ उत्तम उग्र वीर उत्तम दाता धनों का स्वामी ऐसे इंद्रवीर को हम अपनी मदद के लिए बुलाते ह भावार्थ जो नेता है प्रजाओं को सुमार्ग से ले जाता है वही प्रजाओं की स्तुति के योग्य होता है वही प्रजा के द्वारा सम्मान पाता है ऐसे नेता की मित्रता एवं उसके बल की बराबरी कोई अन्य मनुष्य नहीं कर सकता भावार्थ हे इंद्र तुझसे रक्षित होकर हम तेरी मदद प्राप्त करके यज्ञकारियों को करें और युद्धों तुम अत्यंत कुशल वीर की युद्ध में रक्षा करते हो। भावार्थ इंद्र की मित्रता मधुर्ता से पूर्ण है तथा उसका प्रेम भी मधुर्ता से युद्ध है। इसलिए सभी उस इंद्र का सतकार करने के लिए यग्य करते हैं। भावार्थ हे इंद्र हमें विपुल धन तथा विशाल घर देकर उसे भोगने के लिए दीर्घायु दे साथ ही हमारे मित्र आदि को भी अत्यधिक धन पशुओं के लिए व्यापक क्षेत्र तथा हमारे वाहनों के लिए विस्तृत मार्ग दे भावार्थ उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को सभी राजा एवं धनवानों की तरफ से उत्तम उत्तम दान मिले भ रथ तथा उस वाहन के योग्य अन्य साधन दान में देने चाहिए। भावार्थ जो सदैव युद्ध से प्रेम करते हैं, उनके पास सभी साधनों से युक्त घोड़े आदि पशु तैयार रहने चाहिए। ऐसे वीरों की निंदा वे भी नहीं कर सकते, जो सामान्यतया सबकी निंदा करते रहते हैं।